श्री कृष्ण वचनामृत परिच्छेद छिहत्तर ईश्वर की ही एकमात्र सत्य है 24 फरवरी अठारह सौ चौरासी दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल मास्टर मणिलाल आदि के साथ श्री राम कृष्ण दोपहर के भोजन के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं जमीन पर मणि मलिक बैठे हैं श्री राम कृष्ण के हाथ में अब भी तख्ती बंधी हुई है मास्टर आकर प्रणाम करके ज़मीन पर बैठ गए आज रविवार है दिनांक चौबीस फरवरी अठारह सौ चौरासी श्री मास्टर से किस तरह आए मास्टर जी आलम बाज़ार तक किराए की गाड़ी पर आया वहाँ से पैदल मणिलल ओह बिल्कुल पसीने पसीने हो गए हैं श्री राम कृष्ण साहस इसलिए सोचता हूँ कि मेरे सब अनुभव सिर्फ मस्तिष्क के ही ख्याल नहीं हैं नहीं तो ये सब इतने इंग्लिशमैन, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इतनी तकलीफ़ करके क्यों आते हैं श्री रामकृष्ण अपने स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं हाथ टूटने की बात हो रही है श्री राम कृष्ण मैं इसके लिए कभी कभी अधीर हो जाता हूँ इसे दिखाता हूँ फिर उसे दिखाता हूँ और पूछता हूँ क्यों जी क्या यह अच्छा हो जाएगा राखाल चिढ़ता है मेरी अवस्था समझता तो है नहीं कभी कभी दिल में आता है यहाँ से जाए तो चला जाए परंतु फिर माँ से कहता हूँ माँ कहाँ जाएगा कहाँ जलने मरने जाए मेरी बालक जैसी अधीर अवस्था आज नई थोड़े ही है मधुर मधुर बाबू को नाड़ी दिखाता था पूछता क्यों जी मुझे कोई बीमारी हो गई है अच्छा तो फिर ईश्वर पर निष्ठा कहाँ रही जब मैं उस देश को उनके जन्मभूमि कामारपुकुर को जा रहा था तब बैलगाड़ी के पास डाकुओं की तरह लाठी लिए हुए कुछ आदमी आए मैं देवताओं के नाम लेने लगा परंतु कभी कहता था राम राम कभी दुर्गा दुर्गा कभी ओम तत् इसलिए कि किसी के नाम का असर तो इन डाकुओं पर पड़ेगा ही मास्टर से अच्छा मुझ में इतनी अधीरता क्यों है मास्टर आप सदा ही समाधिस्थ हैं भक्तों के लिए सिर्फ थोड़ा सा मन शरीर पर रखा है इसीलिए शरीर रक्षा के निमित्त कभी कभी अधीर होते हैं श्री राम जी हाँ थोड़ा सा मन शरीर पर है भक्ति और भक्तों को लेकर रहने के लिए मणिलाल मल्लिक प्रदर्शनी की बात कह रहे हैं यशोदा कृष्ण को गोद में लिए हैं बड़ी सुंदर मूर्ति है यह सुनकर श्री राम कृष्ण की आँखों में आंसू आ गए उस वात्सल्य रस की प्रतिमा यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण की उद्दीपना होने लगी रो रहे हैं मणिलल आपका जी अच्छा नहीं नहीं तो आप भी एक बार जाकर देख किले के मैदान की प्रदर्शनी श्री राम कृष्ण मास्टर आजी से मैं जाऊं तो भी सब कुछ मुझे देखने को न मिलेगा कोई एक चीज देखने ही देखते ही से बेहोश हो जाऊँगा और चीज़ें फिर देखने को रह जाएंगी चिड़िया खाना दिखाने के लिए ले गए सिंह देखकर ही समाधिस्थ हो गई समाधि हो गई ईश्वरी भगवती के वाहन को देखकर ईश्वरी उद्दीपना हुई तब फिर दूसरे जानवरों को कौन देखता है सिंह देखकर ही लौट आया इसलिए यदु मल्लिक की मां ने एक बार कहा था इनको प्रदर्शनी ले चलो फिर उसने कहा नहीं रहने दो मरी मणिमल्लिक पुराने ब्राह्म समाजी हैं उम्र पैंसठ की होगी श्री रामकृष्ण उन्हीं के भावों में बातचीत करते हुए उपदेश दे रहे हैं श्री रामकृष्ण जय नारायण पंडित बड़ा उदार था जाकर मैंने देखा उसका भाव बड़ा अच्छा है लड़के बूट पहने हुए थे उसने खुद कहा मैं काशी जाऊंगा। जो कुछ कहा अंत में वही किया काशी में रहा और उसकी देह भी वही छूटी उम्र होने पर इस तरह चले जाकर ईश्वर चिंतन करना अच्छा है क्यों मणिलाल जी हाँ संसार की अड़चनों से जी ऊब जाता है श्री राम कृष्ण गौरी फूल दल देकर अपनी स्त्री की पूजा करता था सभी स्त्रियां भगवती की एक एक मूर्ति हैं मणिलाल से अपनी वह बात जरा इन लोगों से भी तो कहो मणिलाल साहस्य नाव पर चढ़ कुछ लोग गंगा पार कर रहे थे उनमें एक पंडित अपनी विद्या का खूब परिचय दे रहा था मैंने अनेक शास्त्र पढ़े हैं वेद वेदांत ष दर्शन एक से उसने पूछा वेदांत क्या है जानते हो उसने कहा जी नहीं फिर तुम सांख्य पतंजलि जानते हो उसने कहा जी नहीं दर्शन आदि कुछ भी नहीं पढ़ा जी नहीं पंडित जी बड़े गर्व से बातचीत कर रहे हैं दूसरा चुपचाप बैठा है इतने में जोरों की आंधी आई नाव डूबने लगी उस आदमी ने पूछा पंडित जी आप तैरना जानते हैं पंडित जी ने कहा नहीं उसने कहा मैंने दर्शन फर्शन तो नहीं पढ़ा पर तैरना जानता हूँ ईश्वर ही वस्तु और सब अवस्तु लक्ष्य भेद श्री रामकृष्ण सहास्य अनेकानेक शास्त्रों के ज्ञान से क्या होगा भवनदी किस तरह पार की जाती है यही जानना आवश्यक है ईश्वर ही वस्तु है सब अवस्तु लक्ष्य भेद के समय द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था तुम क्या देख रहे हो क्या तुम इन राजाओं को देख रहे हो अर्जुन ने कहा नहीं मुझे देख रहे हो नहीं पेड़ देख रहे हो नहीं पेड़ पर पक्षी देख रहे हो नहीं तो क्या देख रहे हो बस पक्षी की आँख जिसे भेदना है जो केवल पक्षी की आँख देखता है वही लक्ष्य भेद कर सकता है जो देखता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु है वही चतुर है अन्य खबरों से हमें क्या काम है हनुमान ने कहा था मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ मास्टर से यहाँ के लिए पंखे मोल ले दो मणि से ए तुम एक बार इनके मास्टर के बाप के पास जाना भक्त को देखकर उद्दीपना होगी